मंत्र पाठ मंत्राठ सहनावतु सहनौ भूनत् वीर कर्वा वै तेजस्विनावीतमस्त विदा ओम शांति शांति शांति नमस्ते नमस्ते ईश्वर की कृपा से हम जो है समाधिपाद पर विचार कर रहे थे पीछे हमने आपको बताया था इसमें बताया गया है कि जो योग की जो वृत्ति है उसका रोकने का नाम उसको रोकने का नाम योग है उसको निरोध करने का नाम योग है तो निरोध करने का उपाय क्या है चित्त की जो भी वृत्ति है प्रमाण वृत्ति विपरीय वृत्ति विकल्प वृत्ति निद्रा वृत्ति और स्मृति तो उसको रोकने का उपाय क्या है तो उसको बताया की अभ्यास वही राग ध्यान रखियेगा हालांकि ये सब जो है जब व्यक्ति संसार में जब कार्य करता है उसमें भी अप्लाई हो सकता है कोई पढ़ाई लिखाई करता है कोई बिजनेस करता है कोई व्यापार करता है कोई समाज के लिए कोई काम करता है राष्ट्र के लिए सब में अभ्यास और वैराग्य चाहिए अभ्यास और वैराग्य परंतु यहाँ जो है मेडिटेशन के लिए ध्यान के लिए ईश्वर प्राप्ति के लिए तो इस ईश्वर की प्राप्ति में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस मेडिटेशन के समय प्रमाण वृत्ति विपर्य वृत्ति विकल्प वृत्ति निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति और स्मृतियों का भी जो स्मृति इन सबको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा रोकना होता है तो जिस समय हम ध्यान कर रहे हैं मान जिस समय हम उपासना कर रहे हैं उस उपासना के समय प्रमाण वृत्ति कैसे बाधक होता है प्रमा उसको भी समझना जरूरी है इस पर आपने विचार किया है ये जो है आ, हमने तो पढ़ तो लिया परंतु जैसे कि इसको व्यवहार में यदि व्यवहार के समय उपासना के समय तो कैसे हम समझे कि ये प्रमाण वृत्ति है ये विपर्य वृत्ति है ये विकल्प वृत्ति है निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति है तो इस पर आपने विचार किया है डॉक्टर साहब बहुत अधिक तो नहीं किया जी आ, तो उसमें जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि की उपासना कर रहे हैं तो उपासना कर रहे हैं तो उपासना के समय प्रमाण वृत्ति क्या क्या प्रमाण जैसे आंख मूंदे हुए हैं तो उसमें फिर भी मन में अगर दृश्य कोई आता है तो उसको गलत चीज तरफ आती है तो तो वो उसमें पूरी तरह से बाधक है कि ये प्रमाण ध्यान में आए कि मैंने ये पाठ पढ़ा था पहले तो कुछ उससे लाभ होगा कि वो दोबारा स्मृति भी आ जाएगी उसकी साथ में आ, जो अंदर से सुख अनुभव होता है वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है जब शांति जो मन में आती है वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा सबसे पहला तो वो तो ठीक है अभी आपने जो उदाहरण दिया कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं उस समय भी कोई चीज याद आ गया तो याद आ गया वो तो, नहीं, हाँ, वो तो स्मृति हो गई वो प्रमाण सम्मान तो यही हुआ की किसी ने लाइट जला दी उस समय में ध्यान में अधेर में ध्यान कर रहा था किसी ने आके लाइट जला दी तो उसका पड़ेगा तो बाधक हो जाएगा उस रूप में कह लीजिए प्रत्यक्ष हो गया वो तो अनुमान हो गया वो आपने तो किसी ने लाइट जला दिया ऐसा आपने तो अनुमान किया ना जी नहीं क्योंकि वो तो फिर भी अगर अंधेरे में भी वो आँख बंद होके भी ध्यान वो आ जाती है लाइट उसके बीच में से थोड़ा तो पता चल जाता है जी हाँ ये ये हो सकता है कि जब आप उपासना कर रहे हो और किसी ने लाइट जला दिया तो जो वो लाइट का जो प्रकाश है उस प्रकाश से जो बाद आए हुए क्योंकि तो जो प्रकाश सीधे जो आपको लगा आंख में जो लगा जी और उससे जो आपको अनुभव हुआ या मैंने जो मैंने जो ज्ञान हुआ वो प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा ठीक है मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आ जाएगा आप इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि जब आप उपासना में बैठे हुए है और उस समय वो जो है ए, कि कोई भी व्यक्ति जो घंटी बजा दिया आपके घर की घंटी बजा दिया तो घंटी जो बजा दिया तो उस आवाज को आपने कान से जो सुना आवाज को आपने कान से जो सुना तो वो शब्द को जो आपने सुना तो शब्द कान से प्रत्यक्ष हो रहा है ना जी हाँ जी तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृद्धि हो गई तो ये भी उपासना में बाधक है तो उस समय उपासना के समय ये जो प्रत्यक्ष जो प्रमाण वृत्ति है या कोई ऐसा आया चल करके आया और वो आवाज आई खट खट की आवाज आई और जो आवाज आई तो उस समय जो है ध्यान में उपासना में भंग हो गया तो वो जो आवाज आई शब्द का जो हमने साक्षात्कार किया प्रत्यक्ष किया तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है बाधक हो गया समझ गए हाँ जी दूसरा है प्रमाण वृति अनुमान अनुमान कैसे बाधक होता है अनुमान क्या अनुमान प्रमाण वृति क्या हुआ नहीं मैं सोचने तो लगा हूँ अनुमान के बारे में तो क्योंकि आम... तो उपासना के समय में सबको समझना है ना जी हाँ जी आ... तो ये तो आना चाहिए ना ये हमें डिफरेंस करने प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति तो समझ में आ गया ना ऐसे ही प्रत्यक्ष में नक्ष से हो गया ऐसे ही ए, क्या बोलते हैं कि नाक से भी प्रत्यक्ष होता है आप उपासना में बैठे हुए हैं और आपकी पत्नी जो है कोई ठोंक लगा दी सब्जी की या कोई ऐसा तो नाक से सीधे प्रत्यक्ष हुआ ना जो उसका गंध का प्रत्यक्ष हुआ तो वो भी यदि उपासना में यदि उधर मंत्र लग गया उपासना में बाधक हो जाएगा उसको भी रोकना है उपासना के समय उसको भी रोकना होता है रोकेंगे कैसे वो तो अभ्यास वैराग्य से होएगा जी अभी वो भी पूछ लेता हूँ वो तो होगा ही अब होगा तो अभ्यास और वैराग्य से ही हाँ जी अच्छा परंतु इस चीज को समझना ये है कि प्रमाण वृत्ति क्या है उपासना के समय प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति जो है तो जब हम समझेंगे इसके स्वरूप को तभी तो उसको रोकेंगे ना जी नहीं वो तो ठीक है जब स्वरूप को ही नहीं समझेंगे तो जैसे उस समय आंख से तो होगा नहीं क्योंकि तो आंख मूंदे हुए उपासना के समय तो आंख से तो प्रत्यक्ष नहीं होगा परंतु तो कान से हो सकता है नाक से हो सकता है ऐसे बैठे हुए हैं और बैठे हुए और चीटी आपके पैर पे चढ़ गया कोई चीज चढ़ गया तो कोई चीज जो चढ़ गया तो जो चढ़ गया उससे जो आपको समय प्रत्यक्ष हुआ कि भाई ये जो है कि बस ये स्पर्श का जो आपको स्पर्श जो है का जो, जो ज्ञान हुआ है जी किसी ने जो टच किया तो वो भी उपासना में बाधक हो जाएगा ना हाँ जी तो ये क्लिष्ट भी, भी हो सकती है अक्लिष्ट भी, भी, भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है क्लिष्ट भी हो सकती है अक्लिष्ट भी हो सकती है वो तो है अच्छा, ही अच्छा कि अगर पत्नी तो, भजन गा रही है तो वैसे तो अच्छी वृत्ति अच्छा भजन गा रही है अगर फिर भी बाधक हो जाएगी और अच्छा, फिर भी बाधक हो जाएगी ना वो हाँ जी मैंने अक्लिश्त वृत्ति है पर जो तो बाधक होगी ना वो हाँ जी उपासना में बाधक हो गया वो तो शब्द स्पर्श रूप तो होगा नहीं रस का भी हो सकता है न, रस भी नहीं होगा कुछ खाएंगे ही नहीं या ऐसे ही रस का सीधे जो है सामान्य रूप से जो है वो जो है रस आपका उस तरीके से यह है कि आपको कुछ याद आ गया स्मृति वृत्ति हुई वो और उसके बाद जो है उस रस जिहवा में रस आ गया वो रस वो रस का तो नहीं मैंने इस तरीके से तो वो भी हो सकता है तो कहने का अभिप्राय है कि ये प्रमाण वृत्ति को रोकना होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान में क्या होगा अनुमान में ये होगा कि आप उपासना में, में बैठे हुए है हाँ और उपासना में बैठे हुए हैं तो अधिक से अधिक सोचने लगे कि मुझे इतना फल लाभ हो रहा है आ, वैसे नहीं, नहीं ना ये, ये उदाहरण दे रहा हूँ जैसे आप उपासना में बैठे हुए हैं और जो है किसी ने घंटी बजाया और घंटी जो बजाया या आपके घर में ही पत्नी उधर है या कोई है आपको पत्नी भी है घर में बेटा भी है घर में अब उपासना में बैठे हुए हैं और खट खट खट करके जो है आवाज आ रही है आ रहे हैं वो जूता पहने हुई है और जो आ रही है तो आपने एक शब्द का तो प्रत्यक्ष हुआ खट खट का वो तो बाधा है ही परंतु आपने अनुमान कर लिया कि भाई पत्नी है या मान ये बच्चे हैं बेटा है अच्छा बेटा है बेटा नहीं भी हो तो घर में पत्नी हो तो फिर आपने अनुमान कर लिया कि भाई ये दूसरा तो है नहीं तो पत्नी है तो ये भी बाधक होगा ना उपासना में तो इसको भी होगा और शब्द क्या है शब्द कैसे बाधकों का शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण वृत्ति आवाज भी तो शब्द हो गई जी तो बहुत तो भी हो प्रत्यक्ष हो गयी और अनुमान भी हो गया किसने कौन है तो प्रत्यय तो प्रत्यक्ष हुआ आवाज जब ही कान कानवे तो प्रत्यक्ष हो गया ना शब्द शब्द का प्रत्यक्ष हुआ हाँ जी वो शब्द वो शब्द प्रमाण वृत्ति के अंदर कहा आएगी वो तो प्रत्यक्ष वृत्ति के अंदर कहा गया अनुमान में कि कौन है ये व्यक्ति उसका अनुमान हो रहा है कि कौन हाँ, वो है वो तो अनुमान हो गया तो उसको भी रोकना है की शायद ये पत्नी है या बच्चा है या जो कुछ भी है कोई ना कोई तो है व्यक्ति इसका आपने अनुमान किया चाहे कोई भी हो मतलब तो तो कोई जरूरी नहीं है कि वह पत्नी अब आ, मैंने यहाँ पर जो है बच्चे हैं आपके और पत्नी भी है दोनों है, और हैं और उपासना में आप बैठे हुए हैं और वो तो आई आपके घर में उपासना गृह में आई तो ब, या आया कोई भी तो आपको ये तो निश्चय होगा कि कोई न तो ना कोई है दोनों में से कोई बेटा या पत्नी तो वह व्यक्ति का निश्चय है जब तक रूप को नहीं देखेंगे तब तक फिर ही निश्चय होगा की ये परंतु तो इसका अनुमान होता है कि कोई है व्यक्ति है तो वो जो है तो उसको भी रोकना है उपासना के समय उसको भी उपासना के समय रोका जाता है और मैं शब्द के समय में बता रहा था कि शब्द प्रमाण व्यक्ति क्या है इस पर आपने विचार किया है जिसका आपने घंटी बजाई और जिसका वो सब उदाहरण दिए वो शब्द प्रमाण तो वो शब्द प्रमाण का है वो शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण है अच्छा अच्छा वो तो, तो आपके काल में जो शब्द गया गूंजा हाँ जी वो तो प्रत्यक्ष हो गया ना जी शब्द जी। का प्रत्यक्ष हुआ ना जी तो दूसरा शब्द वृत्ति क्या शब्द वृत्ति क्या हो सकता है आप बोलेंगे की भाई ओम का जाप करना चाहिए तस्वाच का प्रणब तद्यपावन वो तो वो तो स्मृति वृत्ति हो गई हाँ जी वो तो शब्द प्रमाण वृत्ति हुई नहीं तो मैं समझा नहीं क्योंकि आप एक प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान विपर्य और विकल्प देखिये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति प्रमाण और अनुमान प्रमाण वृत्ति दो समझ में आ गया हाँ जी तीसरा है शब्द प्रमाण वृत्ति शब्द प्रमाण वृत्ति तो शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण वृत्ति अब जो है आप उपासना में बैठे हुए हैं उपासना में बैठे हुए हैं और आपकी पत्नी जो भजन गाई या आपने जो घंटी सुना घंटी जो सुना वो तो शब्द प्रत्यक्ष हुआ वो शब्द का प्रत्यक्ष हुआ परंतु उस शब्द के प्रत्यक्ष से आपके चित्त के अंदर जो वृत्ति बनी या आपके बच्चे ने या आपकी पत्नी जो भजन गाई उस शब्द प्रत्यक्ष से जो वृत्ति बनी एक तो शब्द का प्रत्यक्ष हुआ तो शब्द प्रत्यक्ष भी बाधक है एक सीधे शब्द वही शब्द है कोई ना कोई शब्द है अब उस शब्द से आपके अंदर जो एक वृत्ति बनी भाई इस तरीके से आ, अ uh, मतलब ओम की उपासना उपासना बैठे हुए और उन्होंने कह दिया भाई ओम का जाप करके उपासना करना चाहिए सीधे वो उन्होंने सीधे बोला आपकी पत्नी ने तो एक तो शब्द का प्रत्यक्ष हुआ शब्द का भाई वो बोली बोली ये शब्द का प्रत्यक्ष हुआ दूसरा इसमें हुआ कि उसने बोली तो अनुमान भी हो गया कि भाई मेरी पत्नी है ये अनुमान किया शब्द का प्रत्यक्ष किया और उसके वाणी का प्रत्यक्ष किया और उसे अनुमान किया कि मेरी पत्नी है अब वो जो उस शब्द से जो वृत्ति चित्त में बनी कि ओम का जाप बोल रही है ये करने का जो वृत्ति बनी वह शब्द प्रमाण हो गया ना जी अच्छा अच्छा समझा जी हाँ जी एक ही चीज में तीनों हो जाएगा ना जी हाँ जी नहीं आप समझा हाँ जी शब्द का प्रत्यक्ष हुआ कि भाई शब्द आया तो वो तो बाधक होगा ही चाहे किसी भी तरीके का शब्द हो? दूसरा यह हुआ अनुमान होगा कि पत्नी का भी ध्यान आ गया कि भाई पत्नी ये बोल रही है पत्नी है मेरी तो ये अनुमान हो गया ना हाँ जी और तीसरा क्या हो गया तीसरा ये होगा कि उससे जो उस शब्द से ओम का जाप करना चाहिए उस शब्द से जो चित्त के अंदर वृत्ति बनी वो शब्द वृत्ति हो गई ना हाँ जी इन सबको रोकना है वृत्ति मन ज्ञान उस शब्द से जो ज्ञान हुआ एक तो सीधे शब्द शब्द का ज्ञान ज्ञान हुआ हुआ दूसरा उसे शब्द से जो ज्ञान हुआ, हेलो जी, मैं सुन रहा सबको सबको रोकना है वैसे देखिए उन्होंने अगर किसी ने पत्नी ने कहा कि ओम का जाप करके उपासना करना है तो अगर मैं गलत उपासना कर रहा था तो उस कारण तो ये अक्लिष्ट बन जाएगी उस समय तो फिर तो हाँ वो तो फिर नो गलत करा तो फिर वो हाँ वो जो है अक्लिष्ट बन जाएगी उनकी उनकी जो परंतु है तो, तो ये गलत करा तब ना परंतु उपासना आपको आती है कि उपासना कैसे करना है और उस समय भी वैसे कर रही है तो फिर वो क्लिष्ट हो गई ना जी अक्लिष्ट हो गई फिर बाधक हो गई ठीक है जी तो, ना अक्लिष्ट भी बाधक होती है क्लिष्ट भी बाधक होती है भले ही वो अक्लिष्ट हो ओम का जाप करना चाहिए वो अक्लिष्ट वृत्ती है क्लिष्ट नहीं है परंतु यह है माने क्लेश का जो हेतु होगा वही तो जो है ना माने एक तो क्लिष्ट वृत्ति होगी ना जी हाँ जी परंतु जो क्लेश का हेतु नहीं है और जो है मोक्षदायक है मोक्ष की ओर ले जाने वाला है वो तो अक्लिष्ट वृत्ति होगी परंतु वो भी तो बाधक होगी ना हो सकती है हाँ नहीं वो भी ठीक है हाँ जी क्योंकि खासकर जब एकाग्रता में लगा व्यक्ति तो बहुत ही बाधक हो जाएगी तब तक तो। हो जाएगी ना तो इसीलिए हाँ ये प्रमाण वृत्ति को ये समझना इसको रोकना है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा दूसरा है विपर्य वृत्ति विपर्य वृत्ति कैसे जो है उपासना में माने बाधक है आ, अगर उल्टा ज्ञान मिथ्या ज्ञान उल्टा ज्ञान जो जिस तरह कोई अ, अ, ध्यान लगा रहा है गणेश जी का लेके कि मैं परमात्मा को पहुंचूंगा ये विपर्य होगा कि मिथ्या ज्ञान है उसके ऊपर उस तरह के लोग बहुत बैठे हैं जो उपासना कर रहे हैं मगर फल उसे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा उनको नहीं तो वो जो आप बोल रहे हैं कि जो है कि भाई मैं ध्यान करूंगा तो ये गणेश की उपासना करूंगा तो फिर ये उसके मस्तिष्क में तो ईश्वर पहले से ही है ना जी गणेश पहले से ही है ना हाँ जी और इस समय करा तो, तो फिर स्मृति वृत्ति हो गई अच्छा नहीं हुई आप ही से मैं पूछ रहा हूँ बोलिए नहीं मुझे तो लगता है कि उसको ज्ञान है है भले ही ठीक है है परंतु गणेश जो है गणेश का ज्ञान तो उसको पहले से ही है ना इस समय वो याद कर रहा है कि मैं गणेश की उपासना करूँगा तो मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा हाँ जी स्मृति मृत्यु स्मृति अच्छा विपर्य कहा हुआ विपर्य तो वो जो उल्टा ज्ञात हुआ कि भाई गणेश को <coughs> सूरवा वाले गणेश को ईश्वर समझ लिया वो तो विपर्य ठीक है पर तो उपासना के समय जब उसको ये सोच करके और ऐसा उपासना करा कि मैं गणेश तो स्मृति वृत्ति के अंतर्गत आ गया वो विपर्य के अंतर्गत कहाँ आया उसको तो याद आया ना जी हाँ जी विपर्य क्या होगा आ... कि मैं आम, नहीं मुझे अब ध्यान में नहीं आ रहा थी मैं क्या हूँ अच्छा जी इसका अब अब मैं उदाहरण जैसे आप उपासना के लिए बैठे हुए हैं और उपासना के लिए बैठे हुए हैं और आपके ऊपर कुछ चढ़ गया है, है? पैर के ऊपर या इसके ऊपर अच्छा और आपने ये सोच लिया कि जो है कि ये बिच्छू चढ़ गया है को समझ समझ लिया लिया जैसे हाँ, तो उल्टा ना मिथ्या ज्ञान अच्छा हाँ जी अनुमान आ, वो अनुमान का अनुमान का तो प्रमाण होता है इसलिए अनुमान तो होगा नहीं ना अनुमान तो एक प्रमाण है ना जी अप्रमान कभी गलत नहीं होता नहीं अनुमान गलत नहीं होगा तो ठीक है वो तो संशय वो तो संशय हुआ की भाई चढ़ा है ये बिच्छू चढ़ा है या क्या है पर परंतु आपने बिच्छू का जो आपने ये कर लिया कि बिच्छू चढ़ गया या इस तरीके से तो वो उल्टा गया, गया, गया मैंने उसका जो स्वरूप है उसे विपरीत स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया असद रूप प्रतिष्ठित हो गया ना हाँ जी तो ये इसको भी रोकना है उस समय अभ्यास वगैरह के द्वारा मगर परेशानी तो दोनों से हो सकती है चीटी से भी और उससे भी तो, हाँ, वो तो चीटी से हो या वो तो फिर प्रत्यक्ष के अंदर आ गया ना हाँ तो कुछ भी कुछ भी चढ़ गया है ये तो आपको प्रत्यक्ष हुआ हाँ जी परंतु आपने बिच्छू का ज्ञान कर लिया तो उसे भय हो गया ना जी उसे उपासना हाँ, बाधा हो गई ना हाँ जी भय बाधक हो गया उसमें बाधक हुआ और आपने जो समझ लिया वैसा चीटी को आपने बिच्छू समझ लिया तो भी बाधक हुआ ना उस समय आपने जो विचार लाया हाँ जी नहीं हाँ जी समझ गया नहीं समझ गया हाँ जी विपर्य मैंने उल्टा गया हाँ नहीं विपर्य उल्टा है वो तो मालूम है मुझे मिथ्या ज्ञान हाँ, मिथ्या ज्ञान ये जो आप गणेश का उदाहरण दिए वो तो है ही भी पड़ी है वृत्ति परंतु तो उपासना के समय उसको तो याद कर रहा है ना हाँ जी स्मृति रूप में आ जाएगा स्मृति रूप में आ जा रहा है ना कि मैं गणेश की उपासना करूँगा तो पहले था पहले हुए किया था समझे हाँ नहीं समझ गया हाँ जी मैं उपासना के समय की सिखा रहा हूँ बता रहा हूँ की कैसे क्या करना है? कैसे समझना है उपासना के समय लोक व्यवहार में तो है ही विपरीय वृत्ति हो जी दुनिया विपर्य वृत्ति में जी रहा है उल्टा ज्ञान में ईश्वर के संबंध में परंतु तो उपासना के समय हम विपर्य वृत्ति क्या हुआ आंख मुंडा हुआ है और ईश्वर की उपासना कर रहे हैं हम तो गणेश के रूप में उपासना कर रहे हैं तो स्मृति हो गई स्मरण हो गया, हो गया। हाँ जी परंतु तो यहाँ पर मेरे दृष्टि में जो होना चाहिए कि भाई विपरीत ये हुआ कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और मेडिटेशन के समय यदि कोई चढ़ गया आपके पैर इत्यादि पर और आपने उससे उल्टा ज्ञान कर लिया और उससे जो है उल्टा ज्ञान करके फिर वह जो है आपको भय हुआ आँख को खोल दिया फिर जो है आपको आसन में बाधक हो गया हाँ वो तो उठेगा व्यक्ति फिर बिच्छू को ढूंढेगा वो तो बाधक तो हो गया उस समय हुई गया। तो इसीलिए जो है आ, ऐसे स्थान पर बैठो इस तरीके से बैठो कि जो विपरीय वृत्ति आए ही नहीं हाँ और जो ईश्वर उपासना का विपरीय पहले ही हम जो विपरीय ईश्वर है ईश्वर विपरीय उसको पहले से समझ लें विद्या के माध्यम से और भी हो सकता है और इस पर विचार कीजिएगा तो विपरीय हो गया ऐसे विकल्प वृत्ति है विकल्प वृत्ति भी तो बाधक बनेगा ना जी हाँ जी विकल्प वृत्ति जो है यदि आप ईश्वर की उपासना ये समझ के कर रहे हैं कि आनंद अलग है ईश्वर अलग है ये का करके यदि आप कर रहे हैं तो विपरीय वृत्ति है वास्तव में तो आनंद को आप ईश्वर से अलग नहीं कर सकते गुण को गुणी से अलग नहीं कर सकते क्या कभी भी गुण को काला वस्त्र काला को वस्त्र से अलग कर सकते हैं ना उसमें परंतु लग रहा है कि काला ऐसा हम समझते हैं क्योंकि समझाने के लिए कि भाई काला अलग है वस्त्र अलग है ऐसा समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जी केवल समझाने मात्र के लिए है अग्नि की लपट लपट अलग है अग्नि अलग है ऐसे समझाने मात्र के लिए परंतु वास्तव में है नहीं लपट को अग्नि से अलग नहीं मने जब गुण को गुणी से भेद करके समझाने के लिए बताया जाता है तो वही तो विकल्प है हाँ जी जितने भी गुण हैं परमात्मा के या पृथ्वी इत्यादि पदार्थ के जितने भी गुण हैं वह सभी गुण को विकल्प वृत्ति है जी हाँ जी पूरा वैशेषिक दर्शन तो विकल्प वृत्ति पर है कि नहीं है नहीं ये तो मुझे ज्ञान नहीं है मगर आ, जो आपने समझाया था पहले कि विकल्प की जरूरत हैगा जिसका आप परमात्मा और उसको गुणों से अलग नहीं कर सकते वो एक ही है या अग्नि की लपट आपने कहा वो समझ में है मतलब पृथ्वी गंध को पृथ्वी से अलग कर सकते हैं ना रूप को अग्नि से अलग कर सकते हैं ना रस को जल से अलग कर सकते हैं रस को जल से अलग कर सकते हैं ना ठीक नहीं नहीं मैंने कहा ना जी नहीं जी शब्द को आकाश से अलग कर सकते हैं ना तो कहने का भी है कि शब्द स्पर्श रूप स्पर्श को आप चमड़ी से स्किन से अलग कर सकते हैं नहीं तो यहां पर वह जो है अभेद संबंध है शब्द का आकाश के साथ रूप का अग्नि के साथ गंध का पृथ्वी के साथ रस का जल के साथ और स्पर्श कात्मता के साथ परंतु अभेद जो है संबंध उसको भेद करके बता रहे हैं यही तो विकल्प है और इसी की तो व्याख्या वैशैक्षिक दर्शन में दर्शन का आपने अध्ययन नहीं किया ना कुछ भी ना ना अभी नहीं किया थी अच्छा चलिए आगे करेंगे तो ये इसलिए वैश्विक दर्शन में ये जितने भी गुण है चौबीस प्रकार के जो गुण है और ये जो कहा है ये सभी तो विकल्प वृत्ति के आधार पर ही विकल्प के बिना तो काम व्यवहार ही नहीं चलेगा हाँ जी एनर्जी को आप जिस वस्तु में एनर्जी है, उस वस्तु से एनर्जी को अलग कर सकते हैं नहीं, नहीं कभी भी नहीं किया जा सकता विद्युत में जो एनर्जी है एनर्जी से उसको आप अलग कर सकते हैं नहीं कर सकते ना हाँ जी तो ये विकल्प है जिसको साइंस की भाषा में एनर्जी कहते हैं उसी को विज्ञान इसकी भाषा में संस्कृत भाषा में वेद भाषा में वैदिक भाषा में उसको हम गुण कह देंगे ऊर्जा इत्यादि भी कह देते हैं अच्छा। गुण तो गुण ऊर्जा भी तो गुण ही है हाँ जी। तो सत्य परमात्मा का स्वरूप है सत्य कोई अलग चीज नहीं है कि परमात्मा सत्य स्वरूप है तो कोई स... ंद चित्त को आप परमात्मा सलग नहीं कर सकते चैतन्य को चेतनता को परमात्मा सलग नहीं कर सकते ऐसे ही आनंद को परमात्मा सलग नहीं कर सकते परंतु व्यक्ति जो है समझता क्या है आनंद अलग है परमात्मा अलग है उसके अंदर आनंद है ऐसा कार्यता है ना जी? हाँ जी तो जब उपासना कर रहे हो तो ये जो विकल्प जो वृत्ति है वह भी बाधक है वह उसको भी रोक करके उसको आप आनंद को अलग बद समझिए परमात्मा से समझ गया हाँ जी हाँ ऐसे ही निद्रा निद्रा तो समझते ही हैं कि जब उपासना कर रहे हो और उसमें नींद आ रही हो नींद आ रही है वो तो उसको भी तो रोकना है और स्मृति तो समझते ही है स्मृति तो अभी तक स्मृति तो कहने का है कि ये आपको उपासना के समय ध्यान कीजिए और ध्यान के समय ये पहले ये कोशिश कीजिए कि भाई प्रमाण वृत्ति क्या है विपरीय वृत्ति क्या है विकल्प वृत्ति क्या है निद्रा वृत्ति क्या है उपासना के समय हमें कैसे बाधक है ये उपासना के समय ऐसा विचार कीजिए वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको स्वामी सत्यपति जी का जो पुस्तक है शायद वो भी सहयोग करे तो मैं वो कहा गया मेरे पास पुस्तक होती स्वामी सत्यपति जी वाला मिल ही नहीं रहा मुझे हाँ उन्होंने वो जब पंच कृष्टा उदाहरण दिए मगर वो उपासना इस पर विचार कीजिए हाँ। जैसे अभी मैंने तर्क बीतर्क करके बताया था कि जिसको आप जैसे है स्मृति वृत्ती है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण मान रहे इस तरीके से मैंने जो डिस्कस मैंने किया था ना पहले अभी हाँ जी। तो वो ऐसे करके आप विचारिये खुद विचारिये इसमें क्या ये, ये किसके अंतर्गत आ गया ऐसे बार बार जब ये हो जाएगा तो फिर जो है उपासना में आपको सहयोगी हो होगा फिर उसको तुरंत रोकेंगे समझे हाँ जी तो उस वृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा रोका जाता है उसमें से अभ्यास आपको बता दिया गया था कि उस प्रशांत वाहिता जो स्थिति है मैंने चित्त की अवृत्तिक जो चित्त है एकाग्र अवस्था वाले जो चित्त है और निरुद्धा निरुद्धावस्था वाले जो चित्र है वृत्ति का ये अर्थ मैंने कल बताया था ना जी हाँ जी कि अवृत्ति का अर्थ केवल वृत्ति में ही है वृत्ति रहित जो चित्त है ऐसा आज करेंगे तो वृत्ति रह चित्त निरुद्धावस्था में वृत्ति रहित है एकाग्र अवस्था में तो है नहीं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि, कि वो, वो संप्रजा समाधि वाला तो आएगा ही तो नहीं अंतर्गत परंतु नहीं यहाँ पर जो अवृत्तिक जो लेना है वह अवृत्तिक लेना है कि जिसमें माने जो दोनों प्रकार के योग है क्योंकि जब हम सम्प्रजा समाधि लगाते हैं तो उसमें भी अन्य वृत्ति तो समाप्त हो जाती है और किसी एक में ही लम्बे काल तक स्थित रहता है नी तो उसमें एक समान रहता है प्रशांत बाहिता तो वो इसलिए यहाँ पर का कि रजोगुण और तमोगुण से रहित जो चित्त वृत्ति रहित जो चित्त है तमोगुण और रजोगुण से रहित सत्वगुण वाले जो चित्त है ये अर्थ हुआ अगर एकाग्रावस्था वाले चित्त और विरुद्धावस्था वाले चित्त की जो प्रशांत वाहिता स्थिति है अतः एक प्रशांत माने एकदम शांत उसमें उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं है एक समान जो स्थिति है समान जो स्थिति है समान जो है प्रशांत शांत जो है वह एकदम एक समान है वह प्रशांत में शांत रूप से बहने वाली जो एक समान जो बहने वाली एक समान जो चलने वाली बहने वाली माने चलने वाली वही स्थिति है और उसके लिए जो प्रयत्न है उसी का नाम वीर है उत्साह है उसी का नाम अभ्यास है और उसकी इच्छा से उस स्थिति की इच्छा से उस स्थिति के जो साधन हैं, उसका अनुष्ठान करना अभ्यास है समझे हाँ जी अब उसके आगे जो है वह है सौ तु दीर्घ कालि क्या है बोलिए श्लोक मान सूत्र बोलिए सातु घ काल काल नि रंतर, सत्कारि तो, तो सू दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ तो सातु मैं वह अभ्यास स मने वह अभ्यास तू मैं वह तो तो मैने परंतु परंतु वह अभ्यास कब तक करना चाहिए उस स्थिति के लिए प्रशांत वाहिता जो स्थिति है उसके लिए जो अभ्यास है वो अभ्यास कब तक होना चाहिए तो पहले बताया दीर्घ काल पहले क्या बताया जी दीर्घ काल दीर्घ काल दीर्घ काल का मतलब क्या लेते हैं दीर्घ काल का मतलब क्या है बहुत लंबे समय तक कई महीनों सालों तक अपना दो महीना तीन महीना चार महीना दस महीना कितने एक साल दो साल पाँच साल कितने सारी आयू। सारी आयु आयु 100 उससे ज्यादा नहीं जब है, जब है, जब तक तक जीवन है, जीवन है। तक जीवन जीवन जीवन है है है तब तक और उसके बाद नहीं दीर्घ काल तो उसके बाद फिर अगला जीवन की बारी आएगी जी अगर तो अगला तो अगला जीवन की बारी होगी तो फिर वो और भी नहीं होगा यहाँ पर दीर्घ काल का मतलब हुआ कि जब तक उसमें सफलता न मिल जाए दीर्घ काल का मतलब क्या हुआ जी जब तक उसमें ना मिल जी. सफलता सफलता न मिले वो दीर्घ काल हुआ वह सौ वर्ष भी लग सकता है अगला जन्म भी लग सकता है नहीं लग सकता है। लग सकता है उसमें अगर अगला जन्म अगला से अगला जन्म अगला से अगला जन्म अनेको जन्म लग सकते हैं क्योंकि अभी तक तो मुख्य हम लोग पाए नहीं है कभी पाए होंगे तभी जो है उधर मतलब तो जो है कि उधर की ओर आनंद की और सुख प्राप्त करने की प्रदति है ना जी हाँ जी परंतु अभी कितने जन्मों से न जाने कितने जन्म सौ जन्म हो गए की पचास जन्म हो गए या कितने हो गए अभी तो पाए नहीं है परंतु वो है लंबे काल तक लंबा काल दीर्घ काल का मतलब हुआ कि जब तक सफलता न मिले चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो या उससे अगले जन्म में हो तो वह अभ्यास एक तो लंबे काल तक करना चाहिए समझे जी उसका जो सेवन है यहाँ पर दीर्घ काल निरंतर या सत्कारा सेविता में जो आज सेविता है इसमें दीर्घ काल निरंतर च सत्कार तीनों तीनों के के के के साथ साथ लगेगा लगेगा वो तो उसके में आदि पद सुनाई देता है उसका वह जितने द्वंद्व समास के प्रत्येक पद के साथ उसका संबंध हो जाता है जो कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है तो तो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा दीर्घ काल मैं दीर्घ कालश्च नैरंतर चार मैंने कर दिया था तो दीर्घ कालश्च नैरंतर चत्कार दीर्घ काल नैरंतरिय सत्कारा और दीर्घ काल नैरंतर सत्कार ही आसेवित दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता इस पूर्ण समाज हो गया पहले ही इसी हुआ तृतीय तत्पुरुष समास हो गया तो यहां पर दीर्घ काल दीर्घ काल तक सेवन किया हुआ लंबे काल के द्वारा आसेवित पूर्ण रूप से सेवित जो अभ्यास है मैंने करने का अभिप्राय हुआ कि दीर्घ काल तक दीर्घ काल का मतलब समझ गए हाँ हाँ। तक तक तक नैरंतर तो अब ये क्वेश्चन होगा कि भाई दीर्घ काल तक है ही जब जब तक सफलता में मिले तो फिर निरंतर क्यों कहा गया लंबे काल तक हमने किया ही अभ्यास इस जन्म में भी किया अगले जन्म में किया और भी अगले जन्म जैसे भी होगा करेंगे तो ये जो है दीर्घ काल जब दे ही दिया तो यहाँ पर निरंतर ये शब्द क्यों दिया गया मेरी समझ में तो ये आगा कि दीर्घ काल में कितनी गहराई से व्यक्ति कर रहा है उसको जो 24 घंटे व्यवहार में जब तक ज, व्यक्ति जागता है उस समय निरंतर में भी ध्यान में रखे उसको कि यही नहीं की मैं 4 महीने 10 महीने दस साल करूंगा मैं हर समय करूंगा आ, हर समय तो, तो हर समय तो कर नहीं सकता व्यक्ति हर समय तो कर नहीं सकता खाएगा कि हाँ, नहीं सोएगा कि नहीं सोएगा की नहीं। सो, मैं खाते समय भी ध्यान रखता है कि मैं ये अच्छा खाना खा इसलिए खा रहा हूँ ये मुझे परमात्मा की तरफ ले जाएगा ठीक है परमात्मा की तरफ ले जाएगा वो एक ठीक है और उस समय ऐसा भी होगा की आप जो है अभ्यास करेंगे आप भाई आप जो है भोजन कर रहे हैं तो भोजन के समय भी ईश्वर का आप ध्यान रखेंगे ठीक है वहां पर ही होगा परंत परंतु मरे एकाग्रता का परंतु तो जब सोए हुए हैं तो सोए हुए में क्या हो तो निरंतरता टूट तू, गई ना उसमें तो रहा नहीं चौबीस घंटा तो रहा नहीं जबकि यहां पर निरंतर कहा रहा है जब चौबीस घंटा रहा ही नहीं छह घंटा सात घंटा उसमें टूट गया तो फिर निरंतरता रहा नहीं तो निरंतरता क्यों कहा गया निरंतरता का मतलब यहाँ पर क्या है निरंतर ये का मतलब क्या है प्रश्न समझ में आया नहीं प्रश्न समझ में आ गया हाँ जी अब समझ नहीं आया इसका हां जी. इसको और यदि आपको उत्तर दीजिए नहीं देंगे तो फिर मैं तो हूँ ही हाँ जी नहीं मेरी समझ में तो ये आया था कि उसका ध्यान जितना अधिक से अधिक व्यक्ति रख सके हमेशा जितना अधिक से अधिक ही रख सके तभी निरंतरता नहीं रहा उसमें जितना आपने सब जोड़ दिया आपने जितना शब्द जोड़ा यही शब्द ही बता रहा है कि निरंतरता टूट गई निरंतरता टूट गई नहीं समझ में समझ में आ रहा है ना? हां नहीं, समझ में आ रहा है हां जी ये, ये मीमांसा दर्शन पढ़े मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे तो मीमांसा दर्शन वाक्य वाक्य का किस वाक्य का क्या अर्थ है ये बताएगा व्याकरण शब्द ज्ञान करता है निरुक्त कराता है निरुक्त जो है अर्थ ज्ञान कराता है अर्थ को ध्यान में रख करके और जो है वो ये जो है क्या कहते हैं कि मीमांसा कराता है कि किसी भी वाक्य का क्या अर्थ है तो आइए मैं आपको फिर बता रहा हूं अब तो निरंतर का मतलब ये हुआ कि आप जो उपासना कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं इसको इस रूप में समझिए कि एक खेत है एक खेत में जो है एक खेत में जो है जो घास लगा हुआ है आपने धान का खेत है उस धान है या गेहूं का खेत है और गेहूं वाले में जो है दूसरा कोई घास उत्पन्न हो गया है जो गेहूं के जो है चीजें है गेहूं का जो माने पौधे हैं, उसको मार रहा है तो उस समय आप जो है क्या करते हैं उस समय आप जो है उसमें से गेहूं के पौधे में जो दूसरे घास लगे हुए हैं उसको आप निकालते हैं तो अब यह है कि आप जो निकाल रहे हैं हर दिन निकालते हैं हर दिन तक निकाल हर दिन निकालते हैं आप बताइए कि उसमें से आपने जो है आ, निकालना शुरू किया अकेले आपने निकालना शुरू किया और आपने एक घंटा हर दिन लगाया और इतना बड़ा खेत है कि उसको साफ करने में जो है साफ करने में आपको लग गया एक महीना लग जाएगा तो बताइए कि क्या आप एक महीना में जो आप इसको साफ करेंगे तो क्या साफ हो जाएगा वह घास ना दोबारा घास उग सकती है उसमें बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत अच्छा दोबारा उसमें घास इसका मतलब है की वो निरंतरता नहीं हुई इसका नाम पर ये है कि आप जो है कि एक महीना जो आप लगाते हैं घास को आप देखिए कि ये जो खेत में आप जो घास को उखाड़ना है तो आप यदि जितना उसमें अधिक समय लगा रहे हैं उसमें जो अधिक समय लगा रहे हैं और समय लगाने के बाद एक अवधि तक वह पूरा यह हो गया दोबारा भी घास नहीं एक अवधि आएगा समय आएगा तब दोबारा घास उ, उगेगा परंतु उससे पहले आपने अधिक से अधिक समय लगा करके आपने जो घास को उसमें से गेहूं में से निकाल दिया साफ कर दिया और उसके पश्चात तब तक फिर वो और बढ़ गया तब तक क्या हुआ जो फिर वह जब तक दोबारा जो घास आएगा तब तक वह पौधा बढ़ गया जो कि उसको फिर बाधक नहीं होगा तो आपने जो अधिक समय लगाया उसमें और अधिक समय लगा करके जो साथ किया ये निरंतरता है अच्छा ये निरंतर ये होना चाहिए क्योंकि आप जो है नहीं तो फिर जो है कि निरंतरता का मतलब है कि जो निरंतरता से भी आप 24 घंटा लेंगे 24 घंटा 24 घंटा तो रहेगा ही निरंतरता टूट गई तो यहां पर निरंतरता का मतलब क्या हुआ निरंतरता का क्या अर्थ होना चाहिए निरंतरता का आप जो है जैसे उपासना कर रहे हैं उपासना किया आपने जो है दस मिनट आपने उपासना किया तो दस मिनट आपने उपासना किया उसमें न जाने किसने लंबे काल तक किया प्राप्त मतलब जो है कि वो अब लंबे काल तक आपने दीर्घ काल तक किया तो एक तो दीर्घ काल का मतलब है कि आज किया कल नहीं किया परसों किया चौथा दिन रोज नहीं किया एक तो ये ऐसा भी दीर्घ काल हो जाएगा हाँ जी एक तो इस रूप में भी दीर्घ काल हो जाएगा लंबा काल हो जाएगा परंतु यह है कि साथ साथ ये है ये नैरंतरी आप जो है निरंतर हर दिन एवरी डे उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं। और उपासना जो करते हैं तो उसमें आपका जो समय है उतने ही समय उसमें थोड़ा और अधिक समय लगाते कि नहीं मैंने आप जितना अधिक से अधिक क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना आनंद को प्राप्त करना ईश्वर को प्राप्त करना और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप जो अधिक से अधिक जो समय लगा रहे हैं उससे वो तो जो अधिक समय लगाएगा वो जल्दी प्राप्त करेगा ना जी तीव्र में का नवा सन्ना जिसकी जितनी अधिक तीव्रता होगी उसके प्रति उत्कंठा होगी तो उसके लिए उतना अधिक समय लगाएगा ना हाँ जी तो वह निरंतरता हुआ फिर वो होना निरंतरता एक निरंतरता का तो अर्थ हो गया कि हर दिन करना है उसमें गैप नहीं आना चाहिए निरंतरता का चौबीस घंटा नहीं लिया जाता है निरंतरता का अर्थ हुआ की भाई जब उसमें जो है कि आपको क्रम जो भंग भंगता की भंग की जो बात करते हैं तो मेरे दृष्टि में तो ये होना चाहिए कि जब जब व्यक्ति सोता है तब तो क्रम भंग हो ही जाता है परंतु तो यह है कि जब तक जगा हुआ है हर कुछ परमात्मा के प्रति समर्पित करके ये करे उसमें हम उपासना जब कर रहे हैं तो उपास हम ये कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो भंग हो ही जाता है तो ये उपासना जब हम करते हैं तो उपासना के समय निरंतरता ये दीर्घ काल तक तो है ही और निरंतरता निरंतर उस मैं कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी जो है ये हुआ कि उसमें आप जो है अधिक से अधिक समय तक आपने उस दीर्घ काल तक लंबे काल तक तो किया ही जब तक ये सफलता ना मिले परंतु वह अधिक से अधिक जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए समझ में आ रहा है हाँ जी हाँ जी इस पर और आप विचार कीजिएगा ये तो मैं विचार बता रहा हूं मतलब जो है इस पर चिंतन आपको दे रहा हूँ कि निरंतरता का मतलब ये नहीं हुआ कि निरंतरता 24 घंटा आप जो उपासना कर रहे हैं मन निरंतरता का मतलब मेरी दृष्टि में हुआ कि जो आप उपासना कर रहे हैं तो आप जो अधिक से अधिक समय लगा रहे हैं कि जो जिसे कि जल्दी से जल्दी हम मोक्ष को प्राप्त करे ये निरंतरता हुआ और दीर्घकाल हुआ कि जब तक सफलता में मिले तब तक करते रहना दोनों में अंतर समझ में आया हाँ, समझ आ गया एक में तो कंटिन्यूटी रहे कि भंग ना हो रोज का करना हाँ, रोज का करना और अधिक से अधिक समय लगाना समय लगाना उसमें हाँ जी। हाँ। और दूसरा जो जब तक सफलता भी तब तक करते रहना तो ये दीर्घ काल हो गया तो दीर्घ काल नैन और सत्कार सत्कार का इसमें व्यासभाष का जो है स्वयं इसमें जो है बताया की सत्कार का तीन अर्थ बताया है की सत्कार क्या है तो उस दीर्घ मैंने दीर्घ काल तक दीर्घ काल के द्वारा निरंतरता से और सत्कार सत्कार से जो सेवन किया हुआ जो वह अभ्यास है वाला होता है तभी वह दृढ़ भूमि वाला होगा समझे हाँ जी मजबूत अवस्था वाला होगा नहीं तो नहीं होगा इस सूत्रकार समझ में आ गया हाँ नहीं समझ आ गया हाँ जी अब आगे पढ़िए दीर्घ काल से विद्याया, विद्याया, श्रद्धया चाहपादिता सत्कार बोले की देखिये दीर्घ काला से दीर्घ काल से सेवित लंबे काल से सेवन किया हुआ समझे जी। लंबे काल से सेवन किया हुआ लंबे काल पर्यंत तक सेवन किया हुआ और निरंतरा सेवित और निरंतर सेवन किया हुआ निरंतरता से नैरंतरिय मैंने निरंतरता से सेवन किया हुआ हर दिन अधिक से अधिक समय जो लगाना हुआ तो जो अधिक समय लगाएगा वो जल्दी प्राप्त करेगा जो कम समय लगाएगा वो देर से प्राप्त करेगा है ना जी हाँ जी तो ये निरंतरता निरंतर का जो के द्वारा जो सेबित है अभ्यास वो अभ्यास निरंतरता होनी चाहिए निरंतर होना चाहिए और सत्कार सेबित और सत्कार से सेवित सत्कार पूर्वक सेवित सत्कार के द्वारा सेवित तो सत्कार का ही व्याख्या कर रहे हैं सत्कार माने क्या हुआ एक तो हुआ तपस्या तपस्या सत्कार का मतलब क्या हुआ जी तपस्या हाँ जी। बोल रहे हैं कि बिना तपस्या का व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता नहीं प्राप्त कर सकता तो सत्कार का मतलब एक हुआ तपस्या और दूसरा सत्कार का अर्थ अच्छा हुआ ब्रह्मचर्य ना जी ब्रह्मचर्य दूसरा क्या है जी ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है अभ्यास जो है ब्रह्मचर्य पूर्वक अभ्यास होना चाहिए है ना जी तो ब्रह्मचर्य का मतलब है सत्कार संयम पूर्वक जीवन और तीसरा जो है वह है विद्य तीसरा क्या करें जी विद्या विद्या का नाम सत्कार है यानी कि विद्या पढ़े नहीं और जो है वैसे ही बस प्रैक्टिस करते रहे मन को एकाग्र करने का तो विद्या विद्या पूर्वक वह अभ्यास होना चाहिए तपस्या पूर्वक अभ्यास दूसरा ब्रह्मचर्य पूर्वक अभ्यास तीसरा विद्या विद्यापूर्वक अभ्यास और चौथा है की श्रद्धया श्रद्धापूर्वक श्रद्धा पूर्वक अभ्यास श्रद्धा पूर्वक आसेवित है न जी तो श्रद्धा पूर्वक से आसेवित माने आसेवित माने संपादित आसेवित अर्थ यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी संपादित करते हैं तो तपस्या के द्वारा संपादित ब्रह्मचर्य के द्वारा संपादित विद्या के द्वारा संपादित और श्रद्धा के द्वारा संपादित जो अभ्यास है वह सत्कारवान है वह अभ्यास सत्कारवान है समझ गया जी हाँ जी सत्कारवान तभी अभ्यास हो सकता है वही अभ्यास सत्कारवान सत्कार कह, कहा जाएगा जिस अभ्यास में तपस्या, तपस्या हो जिस असमें ब्रह्मचर्य हो जिस अभ्यास में विद्या हो और जिस अभ्यास में श्रद्धा हो समझे हाँ जी जिस अभ्यास में श्रद्धा हो श्रद्धा का मतलब क्या है मुझे योग तो प्राप्त करना ही है हाँ जी ये श्रद्धा हुआ मुझे योग करना है वही श्रद्धा हुआ ना जी हाँ जी <thoughtful noise> मुझे योग करना है मुझे ईश्वर प्राप्त करना है ऐसी जो भावना है ये भावना श्रद्धा हो गई श्रद्धा एक भावना है ना जी हाँ जी। तो क्योंकि तो सत्य श्रद्धा सत्य का धारण करना श्रद्धा वो भावना है जिसमें सत्य का धारण किया जाता है। मुझे योग करना है बिना योग किए हम भगवान को नहीं जान सकते इसलिए मुझे योग करना ही करना है ये श्रद्धा है समझे हाँ जी तो ये जो है ही वह अभ्यास सत्कारवान बनेगा इसमें से यदि एक भी कमी हो गई तपस्या की कमी हो गई विद्या की कमी हो गई श्रद्धा की कमी हो गई तो फिर वह अभ्यास नहीं होगा फिर वह सत्कारवान नहीं सत्कार समझे हाँ जी। तो सत्कारासे उस सत्कार के द्वारा जो आसेवित है जो संपादित है अभ्यास है वह सत्कारवान होता है वह सत्कारवान अभ्यास है और दृढ़ भूमि भवती और वह अभ्यास दृढ़ भूमि वाला होता है तभी वह अभ्यास दृढ़ भूमि वाला होता है नहीं तो अभ्यास दृढ़ भूमि वाला ब्रह्मचर्य पूर्वक नहीं होगा तपस्या पूर्वक नहीं होगा विद्या पूर्वक नहीं होगा श्रद्धा पूर्वक नहीं होगा इस यदि इसकी में से कमी यदि हुई तो वह दृढ़ भूमि वाला नहीं होगा समझे जो केवल बस क्या है वो जो तपस्या ही कर रहा है तपस्या कर रहा है तपस्या पूर्वक अभ्यास कर रहा है प्रैक्टिस कर रहा है मन को कंसंट्रेट करने का परंतु वह ब्रह्मचर्य उसके पास है ही नहीं ब्रह्मचर्य की हानि कर रहा है ब्रह्मचर्य तो दृढ़ वाला नहीं होगा सत्कार पूर्वक होना चाहिए हाँ जी चारों चीज इकट्ठी चाहिए हाँ चारो चीज इकट्ठी विद्या और श्रद्धा हाँ तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा चार होना चाहिए तो तभी उसका, लग उसका, लग उसका लग सत्कार है। तभी वह व्यास सत्कारवान सत्कारवान वाला वाला बनेगा, नहीं नहीं तो पूर्ण रूप से वाला नहीं होगा। और पूर्ण रूप से नहीं होगा तो फिर दृढ़ भी नहीं होगा समझे? हाँ जी आगे पढ़िएेन द्रागत्य वान वान भी भूत विषय इत्यर्थ दृढ़ भूमि खोल रहे दृढ़ भूमि का मतलब क्या हुआ बोलते विस्कार द्राक इतना विषय इत्यर्थ बोलते जो विथान का जो संस्कार है ना ये विथान का माने वह राजसिक और तांत्रिक वृत्ति कि रजोगुण और का प्रभाव होता जो है उस समय जो वृत्तियां मैं उपासना से उपासना काल से जो भिन्न काल भिन्न काल जो है है ना नी वृत्ति साधुतम इतरत्र आप जो कहे थे इतना अन्य अवस्था में चौथे में जी अवस्था मतलब क्या हुआ जो वृत्ति का जो निरोध है उससे उससे उस समय जो अवस्था भिन्न अवस्था में तो वो वित्थान तो उसके संस्कार भी तो पड़ेंगे ना जी हाँ जी तो दृढ़ भूमि का मतलब है कि विस्थान जो संस्कार है उस विठान के संस्कार के द्वारा उस संस्कार के द्वारा द्राग इतव जल्दी ही जल्दी ही द्राक द्राक माने क्या होता है जल्दी एवं ही तो द्राग इतव जल्दी ही जल्दी इस प्रकार ही अनभिभूत विषय मैंने अनभिभूत विषय है मैने अभिभूत नहीं है अभिभूत दबा हुआ नहीं अभिभूत मतलब क्या हुआ होता है दबा हुआ हाँ जी अभिभूत का मतलब क्या हुआ जी दबा, दबा हुआ विषय मैंने विषय का मतलब हुआ कि वह दबा हुआ मैंने दबा हुआ नहीं होता मतलब वो है कि वह शीघ्र ही उसमें सफलता मिल जाती है वह अपन स्थिति रूप विषय वाला हो जाता है प्रशांत वाहिका स्थिति जो है न जी हाँ जी तो वह अनभिभूत एक वा अन्ना भूता भूता। भूता भूता। हुआ अभिभूत न अभिभूता अनभिभूता न अभिभूता अनभिभूता मने अभिभूत नहीं वह होता जल्दी ही मने जब वा चारो तपस मने क्या बोलते हैं कि दीर्घ काल निरंतर नेरं, और सत्कार पूर्वक जो अभ्यास है सत्कार जो अभ्यास है तपस्या ब्रह्मचर्य विद्या श्रद्धा से युक्त जो अभ्यास है संपादित जो सिद्ध जो अभ्यास है वह अभ्यास जो है क्या है शीघ्र ही दबने वाला नहीं होता है अभिभूत का मतलब क्या हुआ जी दबने वाला और अनिभूत मतलब न दबने वाला अनिभूत मतलब क्या हुआ तो दृढ़ भूमि का मतलब कि जल्दी नहीं दबता है वह जल्दी वह नहीं दबता है वह संस्कार से जल्दी वह बाधित नहीं होता है कभी का अभिप्राय हुआ हो गया जी अर्थात इसको और सरल भाषा में कहेंगे तो विथान संस्कार विन बने यह यह जो अभ्यास है सत्कार जो बने तीनों प्रकार का नहीं नहीं। तीनों से युक्त जो अभ्यास है दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक जो अभ्यास है वह अभ्यास विठान जो संस्कार है को उस विठान संस्कार को दबाने में समर्थ हो जाता है व्यथान संस्कार को दबाने में तत्पर हो जाता है संलग्न हो जाता है यही दृढ़ भूमि का मतलब है हाँ समझे हाँ जी उसकी दृढ़ मतलब के द्वारा शीघ्र ही वह अभिभूत नहीं, नहीं होता शीघ्र ही वह हारता नहीं है अभिभावती मतलब क्या हुआ दबाना हारना वह संस्कार के द्वारा शीघ्र ही हारता नहीं है शीघ्र ही वित्थान संस्कार को मैंने वित्थान संस्कार उसको दबाता नहीं है वह अपने अपने प्रभाव में नहीं ले आता है समझे हाँ जी इसका अब इससे तीन चीज निकलेगा एक तो ये हुआ तो भाई विथान संस्कार के द्वारा जल्दी ही वह दबता नहीं है जल्दी ही वह दबता नहीं है अभ्यास हे हाँ। दृढ़ भूमि का अर्थ हुआ दूसरा अर्थ जल्दी ही नहीं दबता है इसका मतलब देरी से दबता है ये अर्थ नहीं हुआ जी हाँ, होगा वो भी अर्थ होगा अपने आप होगा वो तो जी और हाँ, देरी से दबता है ये दूसरे रूप में मतलब इसे भिन्न रूप में तो देर यदि अभ्यास करना व्यक्ति छोड़ दे अभ्यास करना छोड़ दे तो कुछ दिन तक जो है तो वह उससे प्रभावित तो नहीं होगा परंतु देरी से प्रभावित हो जाएगा हाँ जी है? नहीं होगा फिर तो होगा क्योंकि रोज का अभ्यास छोड़ दे तब तो प्रभावित होएगा बाद में होगा। विथान से देरी दे से अभिभूत विषय वाला हो जाएगा वह हाँ अभ्यास जाएगा और संस्कार संस्कार अपना प्रभाव पाए विथान पाए। संस्कार का जो विधान, विथान अवस्था में विथान वृत्ति का जो संस्कार है वो संस्कार अपना प्रभाव दिखाने लग जाएगा हाँ तो दूसरा तो ये अर्थ हुआ विस्कार और तीसरा हो सकता है की विथान संस्कार के द्वारा जल्दी ही जल्दी ही अभिभूत विषय जल्दी ही अभिभूत विषय वाला नहीं होता संस्कार के द्वारा जल्दी ही अभिभूत विषय वाला नहीं होता अर्थात यह अभ्यास लंबे काल तक चलता है यदि बने यह अभ्यास तुरंत ही समाप्त तो होने वाले यदि जो तुरंत ही समाप्त करने वाला नहीं होता है माने ये लंबे काल तक इसका यदि व्यक्ति अभ्यास दृढ़ हो जाए उसका तो माने दृढ़ मतलब हुआ कि जो है कि वह जल्दी तक माने वह जब अभ्यास हो जाता है तो वह दृढ़ लंबे काल तक चलता है वह वह वित्थान संस्कार को लंबे काल तक परेशान नहीं करता है समझे तो वित्थान संस्कार के द्वारा जल्दी से ही अपराभूत स्थिति रूप विषय वाला होता है वह पराभूत नहीं होता था, वित्थान संस्कार से वह बाधित नहीं होता है बल्कि यह अभ्यास ही जो है संस्कार को दबाने में समर्थ होता है। जी, परे रखता है उसको। समझ गए मैंने भाव यह हुआ कि यद्यपि जो अनादिकाल से जो है ना अनादिकाल के जो विथान संस्कार है वह चित्त का धर्म बन गया हुआ है मैंने स्वभाव रूप में धर्म बन गया हुआ है संस्कार तब भी व्यक्ति बहुकाल पर्यंतक दीर्घ काल पर्यंत निरंतर और आदर पूर्वक यदि वह विद्या श्रद्धा तपस्या ब्रह्मचर्य पूर्वक यदि वह अनुष्ठान किया जाए ये मैने यम नियम आदि योगांग का जब अनुष्ठान किया जाए अनुष्ठान का जब अभ्यास किया जाए तो उससे भी जो है प्रबल होने से वित्थान संस्कार को बांधने में प्रबल हो जाता है माने लंबे काल तक जब अभ्यास किया जाए तो जब अभ्यास करेंगे तो वह यम नियम इत्यादि का जो संस्कार प्रबल हो जाएगा और फिर वह विथान संस्कार जो है उसको बांधने में वित्वान संस्कार को बांधने में समाप्त करने में प्रबल हो जाता है समझ गए हाँ जी हाँ तो ये इसमें बताया है इसमें कोई शंका हो तो पूछिए शंका नहीं, है पर नहीं नहीं और विचार कीजिएगा और अगला अब अग जो दूसरा सप्ताह में होगा ना पाठ हाँ जी हाँ ये मैंने आगे आने वाले समय में भंजी पाठ नहीं होगा हाँ। और उससे अगले में भी नहीं होगा उसके बाद में दो सप्ताह अभी छुट्टी है हाँ दो सप्ताह हाँ हाँ जी चले मंत्र पाठ ओम पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण पूर्णस्ट पूर्णमादायशिष्य ओम शांति शांति शांति शांति आपका बहुत धन्यवाद जी चलिए नमस्ते चलिए नमस्ते, नमस्ते।